रूपेण इसके लिए इसके कहा गया इतमच उसका निष्कृष्ट लक्षण फिर हो गया तिन्न नियत पूर्ववृत्ति ग्रह तदर्मावच्छिन्न निरूपित अभी कार्य हो गया घट उसके प्रति कारण है दंड और दंड तो होता है अन्यथा सिद्ध जो प्रथम लक्षण में कारणता को अन्यथा सिद्ध माना जाता है ये कहा जाता है कार्य हो गया तदर्मावच्छिन्न कार्य घट तदर्मावच्छिन्न तदर्म से घटत्व तो घटत्वावच्छिन्न निरूपितयत पूर्वोवृत्ति नियत पूर्वोवृत्तिवृ नियत पूर्ववृत्तित्व्रह अर्थात जैसे कहते हैं घटत्व ज्ञान घटत्व ज्ञानम अर्थात घटत्व प्रकारक ज्ञान कहा देता है यहाँ इस प्रकार की पूर्ववृत्ति ग्रह अर्थात पूर्ववृत्ति प्रकार ज्ञान अवचिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्ति प्रकारक ज्ञानम अर्थात घट नियत पूर्वोवृत्ति यह प्रकार अंश विशेष अंश और विशेष अंश होगा दंड घट नियत पूर्व वृत्ति दंड ऐसे वाक्य हुआ विशेष्य हो गया दंड और प्रकार हो गया घट नि तो इसी को कहते हैं घटकार अर्थ घटत्व अवच्छिन्न घटत्व अवच्छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ज्ञान ये ज्ञान का विशेष्य कौन हो जाएगा दंड और विशेषता अवच्छेद अभी दंडत्व में आ जाएगा तब धर्म निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह विशेषता अवच्छेदत्व यह में आएगा और दूसरा आएगा स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्म ये दो अंश देते हैं उसके लिए आगे पदकृत्य कहते हैं द्वितीय अन्यथा सिद्ध वारणा सत्यंतम द्वितीय अन्यथा सिद्ध ये कारणमादा वायस्य यश्य यहाँ दंडरूप को अन्यथा सिद्ध ये कहा जाएगा अगर सत्यंत नहीं कहेंगे प्रथमा अन्यथा सिद्ध के लिए जो निष्कृष्ट लक्षण कहे उसमें अगर सत्यंत नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा अन्वय व्यतिरैक शून्यत्व तदर्मावच्छिन्नम प्रति तदर्म से घटत्व तो घटत्वावच्छिन्नम प्रति अर्थात घटम प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरैक शून्यत्व दंड रूपों में भी है तो अगर आप सत्यंत नहीं कहेंगे फिर यह लक्षण जो कि कारणता अवच्छेदक को अन्यथा सिद्ध करने के लिए बनाया गया है वो चला जाएगा दंड रूप में अर्थात तो कारणनिष्ठ धर्म में कारण निष्ठ धर्म अर्थात कारण गुण प्रथम हो गया कारणता अवच्छेदक द्वितीय हो गया कारण गुण ये दो अलग अलग किया जाता है अगर आप सत्यंत तो नहीं कहेंगे स्वतंत्र अन्वय व्यतिरिक्क शून्यत्म यह कारणता अवच्छेदक में भी है कारण गुण में भी है तो कारण गुण में अति व्याप्ति हो जाएगी अभी सत्यंत कह देने से ये कारण गुण में नहीं जाएगा कहते हैं देखिए कैसे नहीं जाएगा तद धर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह विशेष्यता अवच्छेद तद्धर्माव छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान का विशेष्य कौन हो रहा है दंड अभी तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्ति नियत पूर्ववृत्ति हुआ दंड तो पूर्ववृत्ति ग्रह का विशेष्य हो जाएगा यहाँ दंड क्योंकि आप कहते हैं घट नियत पूर्ववृत्ति दंड तो विशेष्य हो गया दंड विशेष्यता अवच्छेदक दंड रूप नहीं होगा केवल स्वतंत्र अन्वय व्यतिरिक्त शून्यत्व के दिन से दंड रूप में जाएगा किंतु अगर सत्यन्त कह दिए तो विशेष्यता अवच्छेदक दंड रूप नहीं हो रहा है दंड रूप में नहीं जाएगा इसलिए सत्यंत अंश कहे तो विशेषता अवच्छेदक कौन हो रहा है विशेषता अवच्छेदक दंड विशेषता अवच्छेदक का दंडत्व हो रहा है दंड रूप नहीं हो रहा है इसलिए विशेषता अवच्छेद का अंश कहने से दंड रूपों में लक्षण नहीं जाएगा ठीक है आगे दिया पंक्ति दिया द्वितीय अन्यथा सिद्ध दंड रूपाधि वारणा सत्यंतम यह हो गया अगर सत्यंत को कहना पड़ेगा क्यों कहना पड़ेगा दंड रूप में अति व्याप्ति वारण करने के लिए तो सत्यंत ही कहिए और विशेष अंश मत कहिए तो सत्यंत कहने से कहते हैं देखिए आगे कपाल संयोग घट वृत्ति घट नियत पूर्वृत्वृत्ती कपा। कपाल संयोग ये वाक्य ठीक हुआ ना गलत हो जाएगा आप प्रथम वाक्य कहते थे घट नियत पूर्ववृत्तिर दंड उसके अनुसार लक्षण बना दिए अभी अगर आप स्वतंत्र अन्य व्यतिरक शून्य तो नहीं कहेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होती है दिखाते हैं आप अभी वाक्य कहेंगे घट पूर्ववृत्तिर कपाल संयोग वाक्य सत्य है तो होने से घटनीयत पूर्वृत्तिव प्रकार घटनीयत पूर्वृत्तिर कपाल संयोग कपाल संयोग विशेष हो गया और घटनीयत पूर्ववृत्तित्व ये प्रकारक हो जाएगा तो घटनीयत पूर्ववृत्ति तो आप कहते हैं तद धर्मावच्छिन्न तो घटत्व घटत्वावच्छिन्न घट निरूपित कहना कहते घटत्वावच्छिन्न तो जो पहले लक्षण दिया था तदर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्व वृत्तित्व ग्रह विशेष्य अभी यहाँ ग्रह विशेष्य कौन होगा कपाल संयोग क्योंकि आप अभी वाक्य कह रहे हैं घट पूर्ववृत्ति कपाल संयोग ये वाक्य कह रहे हैं तो विशेष्य हो गया कपाल संयोग विशेष्यता किस में रहेगी कपाल संयोग घट का अवच्छेदक कौन होगा घटत्व क्यों घट का अवच्छेद को तो कहते हैं ये अवच्छिन्न करवाएगा किसे अवच्छिन्न कराएगा घट अन्य घट इतर से अवच्छिन्न कराएगा घट इतर से अवच्छिन्न कराएगा अर्थात घट इतर में नहीं रहेगा सकल घट में रहेगा वो घटत तो हो गया अगर हम नील घटक हो कहेंगे नील घट का अवच्छेद कौन होगा वहाँ घटत तो हो जाएगा नहीं होगा तो नील घटक हो किससे अवच्छिन्न कराएगा कहते हैं आप नील घटक कहते हैं तो नील घटक को पर्वतों से अवच्छिन्न करने का अभी बुद्धि नहीं है क्योंकि आप नील घटक करके घट में विशेषण दे दिए नील अर्थात तो अभी बुद्धि में घट को घट इतर से भिन्न करने का बुद्धि नहीं है तो फिर घट को किससे भिन्न करवा रहे हैं अभी घटांतर से भिन्न करवा रहे तो अवच्छेद कौन हो जाएगा नील जो विशेषण होता है वही भेद होता है भेदकम तु विशेषण तो भेद्य विशेष्य से ऐसे कहा गया तो इसी प्रकार की कपाल संयोग इसका अवच्छेद को कौन हो जाएगा कपाल हो जाएगा क्योंकि संयोग अभी आप संयोगांतर से इसको भिन्न करवाना चाहते हैं इसलिए कपाल ही अवच्छेद को हो जाएगा हद धर्मावच्छिन्न नियत पूर्ववृत्तिव ग्रह विशेष्यता ये कपाल संयोग में आया और इसका अवच्छेद कौन हो जाएगा कपाल तो अगर आप स्वतंत्र अन्वय व्यतिरिक शून्यत्व नहीं कहेंगे तब इस केवल सत्यंत के चलते तदर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह नियत पूर्ववृत्तित्व अर्थात नियत पूर्ववृत्तित्व प्रकार का ग्रह ग्रह करता तो ज्यान। ज्यान का अर्थात ज्ञान ज्ञान का विशेषता अवच्छेद का अभी कपाल बन जाएगा तो कपाल में ही विशेषता अवच्छेद तो आ गया और आपका अभी अन्यथा सिद्ध का लक्षण इतना ही है आप तो स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्य नहीं कह रहे हैं जो विशेष्य अंश है स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्वम उसको आप नहीं कह रहे हैं केवल विशेषण अंश ही आपका लक्षण है तो विशेष्यता अवच्छेद तत्व जो कपाल में आ रहा है वो कपाल भी अभी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा क्योंकि यह लक्षण जिसमें जाएगा वो घट प्रति अन्यथा सिद्ध होगा और यह लक्षण अभी कपाल में जा रहा है तो कपाल में जाने से कपाल भी अन्यथा सिद्ध होगा यह स्पष्ट हुआ माता जी आपको दोबारा कहता हूँ थोड़ा नहीं सुन लीजिए दोबारा क्या ची? अब अच्छे थी अब अच्छे अवच्छेद का कार्य क्या है भेद क दूसरों से भिन्न करवाएगा अभी नील घट में जो नील रूप रहा यह घटान्तर से भिन्न करवाएगा तो इसलिए अवच्छेद हो जाएगा हाँ नील ही अवच्छेद क्या थी नील घटत अवच्छेद नहीं होगा तो, नील ही नील अर्थात नीला रूप क्या थी क्योंकि अभी हम नील घट का अवच्छेद खोज रहे हैं ना इसलिए नील नील पट से अगर भिन्न करवाना हुआ तो घटतत्व से हो जाएगा घटक तो भी अवच्छेद होगा की तो हो वो अब अगर हमको घट इतर पदार्थ से कहना है तब तो आपको नील घटतत्व तो अवच्छेद को कहना क्यों जरूरत होगा आपको तो घटतत्व तो कहने से भी हो जाएगा तो जब हम नील घटका अवच्छेद को खोजेंगे हमारा बुद्धि में और बिजाती का बात नहीं आएगा तब तो हम कहेंगे कि ये घटक से मतलब इसको दूसरों से घट वो कैसे भिन्न करेंगे? तब नील घटक कहने की आवश्यकता ही क्या है हम शब्द प्रयोग कर देंगे कि नील घटक को जब हम पट से भिन्न करेंगे ऐसे शब्द कहेंगे किंतु हमारा बुद्धि में तात्पर्य होगा कि अभी हमको घटको इतर से भिन्न करवा रहे हैं पट से भिन्न करवा रहे हैं अगर हम घटान अभी ऐसा स्थिति में क्या होगा अगर हम पट से नील घट को भिन्न करना चाहेंगे तब कहेंगे वहां तो भेदक आप घटत्व मानने से भी चलेगा पट से भिन्न करवार रहे अगर कहेंगे घटक घटतत्व को मानने से तब तो ये पीत तो घट भी हो जाएगा तो नील कहेंगे तो अर्थात घटांतर से अवच्छेद का क्योंकि हम अभी घटांतर से ही अवच्छेद हमारा जिज्ञासा है नहीं तो हम नील घटका अवच्छेद अवच्छे तो अवच्छे कर नहीं पूछना आवश्यक है तब कोई घटका अवच्छेद क्या होगा वो पट से भिन्न करवा रहे है ये अन्यून अनतिरिक्त तो, है जब हम नील घटक घटके थे तो सजातीय से हम अवच्छेद पूछ रहे हैं जब हम घट इतर पदार्थ लेंगे तो बीजातीय से अगर चाहेंगे तो वहां घटत्व कहीं ही अवच्छेद मान्य से हो जाएगा नील घटत्व ये व्याप्ति पंच का महाराज जी कहे ना कहे तो नील धूमत्व ही तो अवच्छेद नहीं माना जाता है नील को ही अवच्छेद माना जाता है क्योंकि अवश्यक नहीं है तो अगर हमको घट मतलब घट इतर से कहने आए तो घटत्व ही अवच्छेद मान्य से हो जाएगा ये अर्थात जो अपच पंच नख इसमें इस, इस प्रकार की अर्थात कठिनाई आ जाएगा तो वहां किन्तु तो सभी से भिन्न कहते हैं तो तो पंच इतर भी है और अपंच पंच नख जो है तो वो सबसे भिन्न करना चाहते हैं अच्छा तो वहां तो आप वास्तविक किया ना तो भी आपका अवच्छेद होगा और नील भी अवच्छेद होगा दोनों इस प्रकार के मानना होगा अच्छा अभी अन्यथा सिद्धि का लक्षण में दो अंश दे दिया तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित नियत पूर्ववृत्तिव ग्रह विशेषता अवच्छेदकत्व ये विशेषण अंश हुआ और तदर्मावच्छिन्न प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्व इसमें अगर हम विशेष्य भाग अगर हाँ विशेष्य भाग अगर विशेष्य भाग नहीं कहेंगे केवल विशेषण अंश ही कहेंगे तो विशेषण अंश कहने से अभी वाक्य है कि घट नियत पूर्ववृत्ति ही कपाल संयोग जैसे पहले देखते थे घट नियत पूर्ववृत्ति दंड वाक्य था इस प्रकार की अभी वाक्य होगा घट नियत पूर्ववृत्ति ही कपाल संयोग तभी तो घट नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह इसका विशेष्य हो जाएगा कपाल संयोग अभी विशेष्यता रहेगा कपाल संयोग में विशेषता अवच्छेद को हो जाएगा कपाल कपाल संयोग अगर विशेष होगा विशेषता अवच्छेद को हो जाएगा कपाल तो आपका अभी अन्यथा सिद्ध का लक्षण केवल विशेषण अंश है और ये विशेष्यता अवच्छेद का कपाल बन गया विशेषता अवच्छेद का तवम कपाल में रहा जो कि अन्यथा सिद्ध हो जाएगा केवल विशेषण अंश कहेंगे तो कपाल भी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा ये दोषों को वारण करने के लिए अभी हम जोड़ेंगे तद धर्मावच्छिन्नम प्रति तदर्मावच्छिन्नम अर्थात घटम प्रति तो स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्म कपाल में घट के प्रति स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्व रहेगा नहीं रहेगा तो इसलिए विशेष अंश कह देने से और कपाल में अन्यथा सिद्ध का लक्षण जाएगा नहीं कपाल संयोग कपाल संगो घट पूर्व पूर्ववृत्ति ग्रह कपाली अवच्छेदक कहने से कपाले भी तृश विशेषताव्छेदक अस्ति तत्धर्माविन्न निरूपित नियत पूर्वृत्ति ग्रह विशेषता अवच्छेदक ये तो आदृश शब्द से लेंगे कोने से तत्र अतिव्याप्ति व्याप्ति तत्र कत्र अतिव्याप्ति हो जाता है कपाले अतिव्याप्ति वारणाय विशेष अंश विशेष अंश कौन है तत्धर्माविन्न प्रति स्वतंत्र अन्व्यति शून्यत्म ये कहना पड़ेगा न विशेष अंश कहना पड़ेगा खाली विशेषण कहेंगे तो कपाल में अति होगी इसलिए आपको विशेष्य अंश कहना पड़ेगा हा विशेष अंश हो गया धर्मा तो धर्मावचन प्रति स्वतंत्र अन्वय वितरक शून्य तो यह कहना पड़ेगा वाराण वाराणा विशेष्यम कहना पड़ेगा पूर्वर्ती हाँ हाँ यहाँ पुरोवर्ती है ठीक है घटपूर्वर्ती ग्रह कपाली ताद विशेषता अवच्छेदकनाय विशेष हाँ, मुक्तावली में ये प्रथम अन्य सिद्ध ये हुआ आगे द्वितीय अनेथ सिद्ध आह द्वित सिद्ध हो गया कारणमादाय ये स्वतंत्र अन्वय वितर्क नहीं है कारण को लेकर के अन्वय व्यतिक है मुक्तावली में अन्वय्यति नारण अन्वय्यतिह्य तद्यथा सिद्ध यथा दंड ये दंडूप से स्वातंत्रे अन्वय व्यतिर न स्त स्वातंत्रेण अर्थ कारण के बिना दंड को ले जाएंगे दंडरूप का खाली नहीं हो पाएगा किंतु कारणम आदा अर्थात दंड अन्यथा सिद्ध होने से दंड रूप भी दंड कारण विद्यमान होने पर अन्वय व्यतिरक वाला होने से दंड रूप भी अन्य व्यतिरक हो जाता है कारणम आदाय दंड का जो घटक के साथ अन्वय व्यतिरक वो भिन्न है दंड रूप का अन्वय व्यतिरक भिन्न है अभी दंड रूप का अन्वय व्यतिरक कहते हैं क्योंकि दंड का अन्वय व्यतिरक है तभी कहते हैं इसलिए कारणम आदाय कह दिया अर्थात दंड रूप का अन्वय व्यतिरक से दंड का अन्वय व्यतिरेक भिन्न है ये तात्पर्य है कहने का दंड हो गया कारण तो कहते हैं कारणत्व कारणत्व कारण, कारण में रहेगा दंड में ये क्या चीज है कारणत्व चृथक अन्वय व्यतिरेक शालित्व कारणत्व का अर्थ हो गया पृथक अन्वय व्यतिरेक शालित्व पृथक अन्वय व्यतिरैक शालित्व तो किससे पृथक कहेंगे दंड का अन्वय व्यतिरैक घट के साथ ये पृथक अन्वय व्यतिरैक शालितुम अर्थात ये दंड का अन्वय व्यतिरैक और किसी के ऊपर तो निर्भर नहीं करता है तो पृथक कहने का तात्पर्य है कि दंड का अन्वय व्यतिरैक घट के साथ ये दंड के ऊपर निर्भर न करे दंड रूप का अन्वय व्यतिरेक दंड के ऊपर निर्भर करता है इसी प्रकार के दंड का अन्वय व्यतिरक कहीं दंड के ऊपर निर्भर न करें अर्थात कारणों का अन्वय व्यतिरैक कारणों के ऊपर निर्भर न करें नहीं तो आत्माश्रय दोष होगा तो इसलिए कहते हैं कि पृथक अन्वय व्यतिरक शाली तुम अर्थात तो कारण का कार्य के साथ अन्वय व्यतिरैक कारणत्व तो घटित तो नहीं होना चाहिए अगर हो जाएगा तो तेना आत्माश्रय स्वग्रह सापेक्ष ग्रहकत्व आत्माश्रय का दोष कहते हैं स्वग्रह अर्थात स्व का ज्ञान होने से स्व का ज्ञान होगा इस प्रकार की स्वग्रह सापेक्ष ग्रहकत्व ये आत्माश्रय का लक्षण है यह इसलिए कहते हैं कि आप दंड रूप का स्वतंत्र अन्वय व्यतिरेक नहीं है कहते हैं दंड रूप का अन्वय व्यतिरैक दंड अन्वय व्यतिरक के ऊपर निर्भर करता है ऐसे कोई कहेगा कि दंड का अन्वय व्यतिरैक भी दंड का दंड के ऊपर निर्भर करे अर्थात दंड का जो अन्वय व्यतिरेक कहते हैं दंड सत्वे घटसत्वम दंडाभाव घटाभाव यह जो कहते हैं तो यह भी दंड घटित तो हो इस प्रकार के। इसमें वास्तविक मतलब इसका का व्यवहार किस प्रकार की दिखाएंगे आ, कारण तो आत्मा श्रेय का आत्मा श्रेय दोष का लक्षण विशेषण ज्ञान होने से विशिष्ट ज्ञान होगा अगर वो विशेषण शेषण सगुण गुण का ज्ञान होने से सगुण सगुण में रहेगा अगर अगर में से यही अच्छा ये पंचोदशी में देते हैं सगुण में सगुण रहेगा मतलब सगुण गुण किस में रहेगा विकल्प हाँ विकल्प देते हैं विकल्प सविकल्प में रहेगा अथवा निर्विकल्प में रहेगा तो अगर आप विकल्प को सभी विकल्प में रखेंगे सभी विकल्प का अर्थ हो गया विकल्प है न सह अर्थात आधार विकल्प में आधे विकल्प को रखेंगे ये आधार आधे अगर समान हो जाएगा इसको आत्माश्रेय दोष कहेंगे तो इसी प्रकार की यहाँ आप कहते हैं कि कारण का कार्य के साथ अनुय व्यतिरैक होगा तो यह जो कार्य का कारण का अच्छा यहाँ थोड़ा और थोड़ा विचार करके बताएंगे मतलब ये अनुय व्यतिरेक में कैसे ये आत्माश्रय दोष वास्तविक होगा पृथक अन्वय व्यतिरक शालितुम अथवा ये हो सकता है कि दंड रूप का अन्वय व्यतिरक जैसा दंड के ऊपर निर्भर किया इसी प्रकार की दंड और किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा अन्य के ऊपर निर्भर नहीं करेगा स्व के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा तो इस प्रकार की पंक्ति तो खाली इतना ही शायद महाराज जी भी उतना ही कहे थोड़ा अन्य देखेंगे देख अधिक इसका कुछ और आगे स्वातंत्रण तत्कार्य निरूपित अच्छा इसका निष्कृष्ट लक्षण कहते हैं स्वातंत्रण तत्कार्य निरूपित अन्य व्यतिरक शून्य सति इसको यहाँ विशेषण बना दिया पूर्व में ये क्या था पूर्व लक्षण में विशेष था अभी इसको यहाँ विशेषण बना दिए अच्छा यहाँ भी वाक्य हो जाएगा घट रूप निरूपित नियत पूर्ववृत्ति घट निरूपित नियत पूर्ववृत्ति ही घट रूपम जैसे वहां कहते हैं घट निरूपित नियत पूर्वृत्ति दंड कहते थे यहाँ अभी हम घट रूप को अन्यथा सिद्ध करने ले चल, चल रहे हैं तो यहाँ वाक्य कहेंगे घट निरूपित नियत पूर्वृत्तिर दंड रूपम ये वाक्य होगा घट निरूपित नियत पूर्वृत्तिर दंड रूपम इस प्रकार के होने से विशेष कौन हो जाएगा दंड रूप और प्रकार हो जाएगा घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ये प्रकार हो जाएगा इसको दिखा रहे हैं तत्कार्य कारण अवच्छिन्न तत्कार्य तत्कार्य कहने से अभी किसको ले रहे हैं घटकों तत्कार्य वहा कहता है तत्धर्मा तत छिन्न तो यहाँ कह दिया तत तत्कार्य घट तत्कार्य का जो कारण अभी घट का कारण किसको ले रहे हैं दंड रूप कारण नहीं हो उसको तो अन्यथा सिद्ध करेंगे दंड तत्कार्य तो कारण अवचिन्न अर्थात दंड से अवच्छिन्न होगा कौन अवच्छिन्न होगा स्वनिष्ठ स्वपद से जिसको हम अन्यथा सिद्ध करने चल रहे हैं अर्थात कारण गुण स्वनिष्ठ यहाँ दंडरूप स्वपद से लेंगे स्वनिष्ठ तत्कार्य निरूपित नियत पूर्ववृत्तिव ग्रह विशेषता स्व स्व से दंड दंडरूप दंडरूप निष्ठ तत्कार्य तत्कार्य से किसको ले रहे हैं घट तत्कार्य निरूपित नियत वृत्ति हम कहते हैं कि घट निरूपित नियत पूर्ववृत्ति दंड रूप है तो दंड रूप हो गया विशेष्य दंड रूप में रहेगी विशेष्यता तो दंड रूप में जो विशेष्यता रहेगी उसका अवच्छेद कौन होगा दंड हो जाएगा तभी तो वो बात कह रहे हैं स्वनिष्ठ स्वपद से दंड रूप दंडरूप निष्ठ तत्कार्य तत्कार्य से घट घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह का विशेष्यता विशेष्य कौन होगा दंड रूप क्यूंकि हमारा मूल वाक्य है घट निरूपित पूर्ववृत्ति दंड रूप ये दंड रूप हाँ तो घट निरूपित नियत पूर्ववृत्ति दंड रूप तो दंड रूप हो गया विशेष्य और प्रकार हो गया घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ये प्रकार होगा उसी को कह रहे हैं स्वनिष्ठ स्वनिष्ठता था दंड रूप क्या दंड रूप में रहेगा घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह विशेष्यता घट निरूपित नियत पूर्वृत्तव ग्रह विशेष्य ये विशेष्य कौन हो जाएगा दंड रूप अभी उसमें रहेगी विशेष्यता तो यह विशेष्यता आगे कह दिया है कह देने का अर्थ विशेष्यता के साथ बहुब्रीही कर रहे हैं ये बहुब्रीह का प्रथम पद कौन है कहते हैं तत्कार्य कारण अवच्छिन्नम तत्कार्य कारण तत्कार्य घट घट का कारण हो गया दंड दंड अवचिन्न स्वनिष्ठ तत्कार निरूपित नियत पूर्ववृत्ति ग्रह विशेष्यता अभी ये जो विशेषता का अवच्छेद हुआ और ये जो दंड है तत्कार्य कारण है तत्कारिन्ना कौन विशेष्यता विशेष कारण कौन हो रहा है दंड दंडे न अव छिन्न विशेष्यता यह विशेष्यता किसमें रहेगी विशेष्य में वो विशेष्य कौन है दंड रूप इसलिए कह दिया स्वनिष्ठ स्वनिष्ठ कौन है विशेष्यता अभी स्वनिष्ठ आगे दे दिया तत्कार्य निरूपित नियत पूर्ववृत्तिव ग्रह विशेष्यता यह हो गया स्वनिष्ठ स्वर्था दंड रूप ए दंड रूप में रहेगी विशेष्यता यह विशेष्यता दंड के द्वारा अवच्छिन्ना हो रही है इसलिए बहुग्री हो जाएगा तत्कार्य कारण अवच्छिन्ना स्वनिष्ठ तत्कार्य निरूपित नियत नियोवृत्तित्व ग्रह विशेषता यह बहुग्री का दो घटक पद हो गया और स्वनिष्ठ स्वनिष्ठ कौन हुआ विशेष्यता स्व हो गया दंड रूप तयेगा विशेष्यता क्योंकि आप दंड रूप को विशेष्य बना रहे हैं दंड रूप में रहेगी विशेषता और वो विशेषता का विशेषण दे दिया तत्कार्य निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह विशेषता अच्छा इसको दोबारा देखिए तत्कार्य से किसको ले रहे हैं घट उसका कारण कौन हो जाएगा दंड दंड अवचिन्न समास कैसे कहेंगे दंडे न अवचिन्न तो तत्कार्य कारण अवच्छिन्न अभी कौन होगा अवचिन्न कहते हैं विशेष्यता ये विशेषता कहाँ रहेगी कि कहते स्वनिष्ठ स्व से किसका ले रहे दंड रूप तो विशेषता रहेगी दंड रूप में तभी दंड रूप अगर विशेष्य बन रहा है उसका कोई प्रकार होना चाहिए तो वो प्रकार कौन हो गया तत्कार्य निरूपित नियत पूर्ववृत्तिव ये हो गया प्रकार इसी प्रकार वाला जो ज्ञान होगा वह ज्ञान का विशेष्य हो जाएगा दंड रूप उसमें रहेगी विशेष्यता और विशेष्यता का अवच्छेद को कौन हो जाएगा दंड हो गया तत्कार्य तत्कार्य अव छिन्नति तत्कार्यविन्न अव छिन्ना तत्कारिन्न स्वनिष्ठ तत्कार निरूपितयत पूर्ववृत्ति ग्रह विशेष्यता यश्य बहुव्री इस प्रकार के लेंगे यश सोश यश कह करके हम अन्य पदार्थों में लेंगे वो अन्य पदार्थ कौन होगा तत्कार्य होगा अथवा कारण होगा अथवा स्व होगा तो कहते यश्य स्वश्य स्व सो पद से किसको ले रहे हैं दंड रूप तो दे दिया गया विशेष्यता कम यत ये विशेष्यता वाला जो है यत यत पद से किसको लेंगे दंड रूप स्व को लेंगे यत तत् तत् कहने से दंड रूप यत् दंड रूप तत् तत वही तत् दंड रूपम तत्कार्य प्रति तत्कार्य घटकार घटरूप कार्य प्रति अन्य सिद्धम द्वितीय लक्षण हुआ अच्छा ठीक आगे सत्यंतम अगर सत्यंतम नहीं देंगे यहाँ सत्यंतम कितना कहा स्वातंत्रण तत्कार्य निपित अन्वय व्यतिरक शून्यत्म ये सत्यंत तो हो गया अगर नहीं देंगे खाली विशेष अंश रहेगा तो विशेष अंश के लिए हम वाक्य कह रहे थे घटनीयत पूर्ववृत्ति दंड रूपम इस प्रकार कह रहे थे घटनियत पूर्ववृत्ति दंडरूपम कह रहे थे अभी घटनीयत पूर्ववृत्ति कपाल संयोग है वो हो जाएगा तो होने से घट नियत पूर्वृत्ति जैसे दंड रूप होता था दंड हो गया आपका तत्काल्य कारण इसी प्रकार की अभी अगर घटनीयत पूर्ववृत्ति कपाल संयोग होगा घटनीयत पूर्ववृत्ति कौन होगा अभी कपाल संयोग लेंगे विशेष कौन हो जाएगा कपाल संयोग विशेष्यता किसमें रहेगी कपाल संयोग में और विशेषता का अवच्छेद कपाल हो जाएगा तो आपका अन्यथा सिद्ध का लक्षण अभी कपाल में चला जाएगा जैसे पहले दंड विशेषता अवच्छेद को हो जाता था अभी कपाल विशेषता अवच्छेद को हो जाएगा तो अगर आप स्वतंत्र अन्वय व्यतिरेक शून्यत्व नहीं कहेंगे तो कपाल में भी अन्यथा सिद्ध का लक्षण जाएगा अगर स्वतंत्र अन्वय व्यतिरक शून्यत्व कह देंगे कपाल स्वतंत्र अन्य व्यतिरक वाला है घट के साथ ना अन्य व्यतिरिक शून्य वाला है वाला है अभी हम लक्षण में देंगे स्वतंत्र अन्वय व्यतिरिक शून्य तो कपाल में अतिव्याप्ति नहीं होगी तभी कपाल संयोग विशेष हो रहा है और घटनीयत पूर्ववृत्ति घटनीयत पूर्ववृत्तिर कपाल संयोग होने से जो विशेष अंश वो घटना चाहिए विशेष अंश हुआ था तत्कार्य कारणावच्छिन्न स्वनिष्ठ तत्कार्य निरूपित नियत पूर्ववृत्ति ग्रह विशेषता कम इतने अंश अभी कपाल संयोग में भी घटना चाहिए इसको देखिए कपाल संयोग घट पूर्ववर्ती इत्यादि ये हो गया मूल वाक्य कपाल संयोग घट पूर्ववर्ती अर्थात घट नि घट निरूपित नियत पूर्ववृत्ति ये हो गया होने से कपाल वृत्ति हाँ घट वृत्ति इत्यादि पूर्व वृत्तित्व ग्रह तो ये थोड़ा संक्षेप करके दे दिया तत्कार्य कारण अभी तत्कार्य हो गया घट उसका कारण हो गया कपाल कपाले न अवचिन्न ऊपर में लक्षण दिया था ना तत्कार्य कारण अव स्वनिष्ठ अभी तत्कार्य का कारण हो जाएगा कपाल पहले दंड था अभी कपाल हो जाएगा उससे अवच्छिन्न हो जाएगा स्व अनिष्ठ स्वपद से अभी किस को ले रहे हैं दोष दिखाने के लिए कपाल होगा तो स्वपद से कपाल संयोग कपाल में रहेगा तत्कार्य निरूपित तत्कार्य से घट घट निरूपित नियत पूर्ववृत्तित्व ग्रह का विशेष्य बन जाएगा कपाल तो कपाल में विशेष्यता आ जाएगा और ये जो कपाल में विशेष्यता आया उसका अवच्छेद तो कौन हो जाएगा कपाल नीचे वाला पंक्ति देखें कपाल संयोग घट पूर्ववर्ती घट पूर्ववर्ती इत्यादि पूर्व वृत्तित्व ग्रह विशेष्यता ये कपाल संयोग में आ जाएगा कपाल संयोग निष्ठाया समान अधिकरण जो ग्रह विशेष्यता ये कपाल संयोग में रहेगा कपाल संयोग निष्ठाया तो कपाल अवच्छिन्नवाद ये जो कपाल संयोग में रहेगी विशेष्यता इसका अवच्छेद कपाल हो जाएगा तो कपाल अवच्छिन्न इसलिए कपाल संयोग में भी यह अति व्याप्ति हो जाएगी क्योंकि कपाल संयोग अवच्छेद को हो गया कपाल स्वपद से अभी कपाल संयोग भी ग्रहण हो जाएगा तो कपाल संयोग में अन्यथा सिद्धि का लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगी इसका भारण करने के लिए सत्यंत्र दे दिया अभी सत्यंत्र दे देने से क्या हो जाएगा सत्यंत्र अर्थात स्वातंत्रण तत्कार्य निरूपित अन्य व्यतिरिक शून्यत्व अभी कपाल संयोग में स्वातंत्रण अन्वय व्यतिरक है ना अन्वय व्यतिक शून्य तो हो जाएगा है क्योंकि कपाल संयोग सत्व घट सत्व स्वतंत्र व्यतरक है और ठीक है कहते कि फिर आप तत्कार्य प्रति स्वातंत्रण अन्वय व्यतिरक शून्यत्व तो इतना ही कह दीजिए आप विशेष्यंग से मत कहिए क्योंकि स्वातंत्रण अन्वय व्यतरक शून्यत्म दंडत्व में भी है तो दंडत्वादिवारय विशेष्यम कपाल संयोग वारण करने के लिए विशेषण अंश देना पड़ेगा और दंडत्व वारण करने के लिए विशेष अंश देना पड़ेगा अभी स्वतंत्र शून्यत्व ये प्रथम लक्षण में रहा ना द्वितीय में रहा दोनों में रहा अभी कहते हैं कि अत्र इतरान्वय व्यतिरक प्रयुक्त अन्वय व्यतिरेक शाली इतर अन्वय व्यतिरेक प्रयुक्त अर्थात इतर अन्वय व्यतिरेक अर्थात स्वातंत्रेण इतर अन्वय व्यतिरेक का अर्थ हो गया स्वातंत्र स्वातंत्रेण अन्वय व्यतिरेक इतर अन्वय व्यतिरेक प्रयुक्त अच्छा अच्छा अच्छा इतर अन्वय व्यतिरेक प्रयुक्त अर्थात स्वातंत्र अभाव स्वातंत्र शून्य इतर अन्वय इतर पद से लेंगे दंड दंड अन्वय व्यतिरेक प्रयुक्त हो करके दंड रूप और दंडत्व ये दोनों में अन्वय व्यतिरेक हो सकता है घट के साथ दंड का अन्वय व्यतिरेक को लेकर दंडत्व और दंड रूप ये दोनों का अन्वय व्यतिरेक घट के साथ हो सकता है दंड सत्व घट हुआ था दंडत्व सत्व घट कहेंगे अथवा दंड रूप सत्व घट रूप सत्व कहेंगे तो इतर अन्वय व्यतिरेक से प्रयुक्त होगा अन्वय व्यतिरेक इतर से किस लेंगे दंड दंड अन्वय व्यतिरिक प्रयुक्त होगा अन्वय व्यतिरैक दंड त्वर तो रूप दोनों में घटेगा इति उक्त हो अगर ऐसा कहेंगे तो प्रथम द्वितीय अन्यथा सिद्ध ये संग्रह संग्रहे हो जाएगा इतर अन्वय व्यतिरैक प्रयुक्त अन्वय व्यतिरेक शाली ये दोनों में आएगा जिनको इस प्रकार की होगा इतर अर्थात कारण अन्वय व्यतिरेक को लेकर के जिनका अन्वय व्यतिरक होगा वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे इति कहने से संग्रह न भेदेन अन्यथा सिद्धि द्वय प्रदर्शनम एक कहने से हो जाता अब दो क्यों कहे कहते शिष्य बुद्धि वैशारध्यार्थम ये जगह जगह आएगा अभी कहीं आएगा ये ऐसे विचार करने के लिए कहा जाएगा ठीक है इसलिए कहते हैं बुद्धि वैशाराध्य के लिए करते हैं अर्थात बहुत ज्यादा अर्थात दुख होकर के आंख से आंसू गिरा करके न्याय पढ़ने का नहीं बुद्धि वैशार करने के लिए पढ़ना है ठीक है ओम शराचार्य केशव केशवं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मित मूर्ति भेद व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति